मधुमक्खी का सफर एक बाग में मधुमक्खियों का परिवार रहता था उनमें सबसे निडर और सब रास्ते में एहसास हुआ सुगंध का पीछा करती हुई वह एक झील पर पहुंच गई झील में उसे कमल के बहुत सारे सुंदर फूल दिखे वह जोर से कमल पर कूद पड़ी कोमल कमल काप उठा उसने जीजी को टाटा अरे मूर्ख तो मेरी पंखुड़ियों पर इतने जोर से क्यों कूदी जाओ मैं तुम्हें शहद नहीं दूंगा मैं तो मखी जल्दी से पेड़ों के बीच उड़ गई वहां उसने एक मकड़ी का जाल देखा उसने मकड़ी से पूछा कमल मुझे शहद नहीं दे रहा बताओ वो मुझसे क्या चाहता है मकड़ी ने जाल बुनते हुए कहा शायद मेरी तरह उसे भी मक्खी पसंद है जी, जी कमल के पास गई और पूछा क्या तुम मक्खी के बदले में शहद दे सकते हो कमल को गुस्सा आ गया क्या कमल भी कभी मक्खी खाते हैं जी और ऊँची उड़ गई बादल के पास पहुंची और उससे सलाह मांगी बादल ने कहा पेड़ और फूल को वर्षा पसंद है शायद कमल वर्षा की बूंदों के लिए तरस रहा हो जी जी फिर कमल के पास आई और बोली तुम क्या चाहते हो मुझे पता चल गया, तुम्हें वर्षा की बूंदें चाहिए ना कमल ने कहा मुझे तालाब से पानी मिलता है बूंदे नहीं चाहिए दुखी होकर जी फिर उड़ गई पेड़ों की शाखाओं के बीच उसने सूरज की झिलमिलाती किरणें देखी मधुमक्खी ने सूरज की किरणों से सलाह मांगी सूरज ने कहा कमल की पंखुड़िया सूरज की ओर देखते हुए खिलती है पता करो की कमल को सूरज की गर्मी चाहिए क्या जीजी खुशी से उड़ चली और कमल से पूछा क्या तुम्हारे लिए सूरज की किरणें कमल ने कहा सूरज की किरण है वहां उसने एक को देखा। उससे भी कमल के बारे में पूछा तुम्हें दुनिया के सभी रहस्य मालूम है कोई उपाय बताओ जिससे कमल मुझे सहद दे दे उल्लू मधुमक्खी के काल में कुछ फुसफूस आया पेड़ की शाखाए चिड़िया किरणे सभी सुनने को की कोशिश करने लगी मगर सुन ना पाए जीजी खुशी से उठती हुई कमल के पास आई वो बहुत सावधानी से फूल पर बैठी प्यार से शहद की मांग की कमल ने मुस्कुराकर अपनी पंखुड़ियां खोल दी जीजी को शहद दिया और कहा आज तुमने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सीखा है सभी से मृदुता और विनम्रता से पेश आना चाहिए शोभिता पुंज की लिखित लोक कथा पर आधारित